श्री ये श्री ये यई नम श्रीमद्देवी भागवत चौथा स्कंध जन्मेजय और व्यास जी के अवतार विषय प्रश्नोत्तर जन्मेजय ने कहा मुनिवर व्यास जी आप संपूर्ण ज्ञानों के अटूट भंडार हैं आपका अंतकरण परम पवित्र है आपकी कृपा से ही हमारे कुल की वृद्धि हुई है प्रभो मैंने सुना है जो बड़े प्रतापी थे जिनके यहाँ स्वयं भगवान का पुत्र रूप से अवतार हुआ था देवगढ़ भी जिनका सत्कार करते थे और आनकंदुदुम भी नाम से जिनकी प्रसिद्धि थी वे सूर से नंदन महाभागवत बसदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था फिर देवकी के छह बालक मारे गए कंस भी तो यजाति का वंशज था इसके द्वारा यह घृणित काम कैसे बन गया कारागार में भगवान श्रीहरि के अवतार लेने का क्या कारण है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा पांडवों के संबंध में बहुत सी शंकाएं करके जन्मेजय फिर बोले क्षत्रिय के वन से उत्पन्न कोई भी मानव ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता मुने फिर मेरे पिताजी मौन रह तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के द्वेशी कैसे बन गए दयानिधे ये तथा अन्य भी बहुत से संशयग्रस्त प्रतंगों से मेरा मन व्याकुल हो गया है साधो आप पिता तुल्य हैं संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सुलभ है अतः तो अब मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए सूत जी कहते हैं इस प्रकार परीक्षित कुमार जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा और चुप होकर बैठ गए तब पुराणों के पूर्ण जानकार एवं प्रवचन करने में कुशल व्यास जी ने उनके प्रति संदेह दूर करने वाले इस प्रकार वचन कहे व्यास जी बोले राजन इस विषय में क्या कहा जाए कर्म की गति बड़ी गहन है देवता तक इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है जब से यह त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ तभी से कर्म का संबंध है सबकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है यद्यपि जीव स्वरूपतः जन्म और मरण से रहित है फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता उत्तम निंद्य और उत्तम निंद मिश्रित इन तीन गुणों से यह जगत व्याप्त है जो तत्व के रहस्य को जानने वाले विद्वान हैं उनके द्वारा भी कर्मों का भेद तीन प्रकार से ही बतलाया गया है वे तीन प्रकार के कर्म संचित प्रारब्ध और वर्तमान है इस देह में कर्मों की तीन गतियों का संिश्रण रहता है राजन ब्रह्मा आदि सभी उस कर्म के अधीन है महाराज सुख दुख जरा मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध तथा लोभ ये सभी देह से संबंध रखने वाले गुण हैं प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर ये अपना प्रभाव डालते हैं राग द्वेष आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है क्योंकि देवताओं मनुष्यों और पशुओं सब से ये संबंध रखते हैं इन सभी विकारों का देह से ही संबंध रहता है पूर्व जन्म के किए हुए वैर और स्नेह के अनुसार वे शरीर में आश्रय पाते हैं कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है कर्म के विषय में यह कारण नित्य माना जाता है इसी से चराचर संपूर्ण जगत को साधारण जन नित्य समझते हैं किंतु तो जगत नित्य है या अनित्य इस विचार में मुनिगढ़ निरंतर निमग्न रहते हैं फिर भी जान नहीं पाते कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य है। क्योंकि माया के साम्राज्य में यह जगत नित्य प्रतीत होता है कारण के रहते हुए कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है राजन कर्मबंधन में जगड़ा हुआ यह अखिल जगत परिवर्तनशील तो है ही जीव को नीच योनियों में भी जाना पड़ता है यदि जीव स्वतंत्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती भला स्वर्ग में रहने और अनेक प्रकार के सुख भोगने की सुविधा को छोड़कर एवं भोग के भंडार में भयभीत होकर रहना कौन चाहता है फूलों से खेलने जल विहार करने और सुखदायी आसन पर बैठने के आनंद का परित्याग करके किस बुद्धिमान व्यक्ति को गर्म में वास करना गर्भ में वास करना अभिष्ट है दिव्यशैया और कोमल तकीय को छोड़कर गर्भ में औंधे मुख लेटे रहना किस विज्ञ पुरुष को अभिष्ट है अनेक भावों से संपन्न संगीत नृत्य और वाद्य को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके मन में भी नरक वासना का विचार उठ सकता है कौन ऐसा विवेकी मानव है जो लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उत्तम रस को छोड़कर अत्यंत त्याज्य विष्ठामूत्र से संयुक्त रथ पीना चाहता है त्रिलोकी में गर्भवास से बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है गर्भवास से भयभीत होकर मूल्य लोग कठिन तपस्या में तत्पर हो जाते हैं राज्य और उत्तम भोग का परित्याग करके वन में जाने की प्रवृत्ति इसीलिए मनस्वी व्यक्तियों के मन में हो जाती है उपर्युक्त सुयोग्य व्यक्ति भी जिससे डर जाते हैं उस गर्भवास को और कौन चाहेगा गर्भ में कीड़े काटते हैं नीचे से जठराग्नि ताप पहुँचाती है पूर्वक बंधे रहना पड़ता है राजन ऐसे गर्भ में कैसा सुख कारागार में रहना उत्तम लोहे के जंजीरों से बंधे रहना ठीक किंतु क्षण भर भी गर्भ में रहना कदापि उत्तम नहीं है गर्भ में दस महीने तक रहकर महान कष्ट भोगना पड़ता है